कैसे हैं आप बहुत अच्छा जी जी जी और मैं चाहूँगा नीति जी आप अपने बारे में बताइए हमें क्या करते हैं मैं नीति खन्ना से ऐसी बहराइच उत्तर प्रदेश अच्छा लखनऊ के पास है लखनऊ से एक किलोमीटर दूर है बिल्कुल और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आने का ऐसा कुछ मन नहीं था अच्छा, अच्छा। मेरे जो भैया सुना था कि चलो, तो आई। नहीं, नहीं नहीं जाना है थोड़ा सा भ्रांतियाँ होती है ना नहीं। वो सब लेकिन लगा की चलो चलते हैं आके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज जो का जो सुबह का ट्रेन किया ऊषा दीदी का सुबह का जो उषा किया जी जी वो भी जी बहुत को छू किया। उन्होंने जो डिफरेंसेस बताए कि शिव क्या है भगवान के बारे जी में जी जी जी शिव और शंकर के बारे में दोनों अलग अलग उन्होंने जो डिफरेंसेस बताए हम्म कि आत्मा एक है तो अच्छा लगा हम्म हम्म और लग रहा है जैसे बिगनर्स होते हैं कि आपको जैसे नर्सरी में जाओगे फिर फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास धीरे-धीरे एक एक पढ़ोगे ना उसी तरह मन में ऐसे ही फीलिंग आ रही है क्या बात की आज जो मैंने पहला सेशन किया कल और अच्छा होगा <laughs> आप किसी चीज पे एक का एक है, तो कनेक्ट नहीं कर सकते आपको धीरे धीरे चलना होगा ना बिल्कुल तो मन में पॉजिटिविटी आ रही है मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसा लोगों के जैसे बहराइच या लखनऊ में जैसे भी लोगों से सुना था हम्म हम्म एक बार अपना के एक्सपीरियंस करना चाहिए जी जी, जी जब आप किसी चीज का एक्सपीरियंस खुद करते हो ना तभी आप उसको जज कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है हम्म बस ही के <laughs> बिल्कुल बिल्कुल नीति जी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जैसे एक बच्चा जो है जब ज्ञान सुनना शुरू कर देता है तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छा भी लगने लगता है और जिज्ञासा भी पैदा होता है कि इसके बाद क्या होगा कल क्या होगा तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा जिज्ञासा आपके अंदर उत्कंठा जो है आ गई है तो इसे बना के रखिए सुने समझे और आगे बढ़े आप और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आपको बहुत सारे लोग इस रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे क्या सोशल मैसेज मैसे एक बार और मैं चार साल पहले गई थी तो मुझे थोड़ी सी बातें या हो सकता है वो बातें मेरे ऊपर से जा रही थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो फिर मैंने आपको बताया ना कि भैया मेरे भाई साहब साहबी का प्रोग्राम बना उन्होंने मोटिवेट किया जी जी जी तो लगा चलो चलते हैं तो यही कहना चाहूंगी सभी से कि आप किसी और की बातों में ना आकर किसी भी चीज को खुद उस चीज को महसूस करे तभी आप उसके बारे में अपनी राय दे साझा करें जी जी निति खन्ना जी बहुत ही सुंदर मैसेज और अनुभव आपने साझा किया कि जिस तरह से आप ज्ञान जो है पहले खुद जाके अनुभव करें किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद ओमशा आप सुनाए हैंवन पॉइंट एट एफएम एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तुमको नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है संगीता जी हमारे साथ हैं हैं बातें करते है। संगीता जी सुनाइए आपका अनुभव ओम शांति जी संगीता जी ओम शांति खन्ना मैं, मैं राइट जिला से आई हूँ यूपी में है जो की स्थित लखनऊ के पास में जी जी और अभी कुछ महीने पहले ही हमारे फ्रेंड्स है उन्होंने हम लोग को मोटिवेट किया आश्रम आने के लिए वहाँ पे तो गयी मैंने छह दिन की क्लास भी करी बहुत अच्छा लगा थोड़ा एक नया डिफरेंस अपने अंदर फील हुआ थोड़ा लगा कि हमें थोड़ा सा ये जो जितनी फिजिकल लाइफ है पूरी मेटेलिस्टिक लाइफ से थोड़ा सा हट के लगा और लगा कि नहीं अब हमको समझना चाहिए सोचना चाहिए फिर दीदी ने बोला यहाँ आने के लिए तो हम लोग एक बार में तैयार हो गए मकसद तो सच में रियली मैं ये बताऊँ कि हम लोग का मकसद घूमना था लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा तो एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। क्या बात है और हर इस जो सुबह की मोटिवेशनल स्पीच सुनी उसमें भी बहुत अच्छा लगा मुरली भी सुनके हॉल में पहुंच के सारे बाबा के कमरे में पहुँच के, के बहुत अच्छा लगा और मैं सभी से ये कहूँगी की सबको यहाँ एक बार आना चाहिए और इस एक्सपीरियंस चलो बहुत सुंदर संगीता जी बात ही अच्छी बात आपने बताया घूमने के हिसाब से आए थे लेकिन आप अध्यात्मिक चेतना के माध्यम से आप उन चीजों को उन जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत पहले जाना था आ, और और लोग की सूक्ष्मी दीदी थे उससे ज्यादा हम लोग मोटिवेट थे कि हमें हम हम शिवानी दी से मिलना है आ, शिवानी दी को देखना है और आज शाम को मुझसे मिलेंगे भी <laughs> <laughs> <उसे> <laughs> वर सारी चीज़ें आप यहीं पूरा करने वाले हैं जितना <laughs> ज्यादा मिले उतना बिल्कुल बिल्कुल चलिए संगीता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं है करते हैं और आप एक ऐसे कल पुरुष के पास आए हैं जहां से आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होने वाली हैं तो इसी आपका जो है बहुत लक्की हैं आप भले देर आए दुरुस्त आए है न बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच संगीता जी बहुत ही सुंदर अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से और एक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कीर्ति जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप ओम शांति ओम शांति आपका ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ की क्लासेस देखती थी तो मैं लगता था कि इस स्कूल में मुझे भी पढ़ना चाहिए अच्छा ये सोच के मैंने वहाँ एडमिशन लिया तब मैंने सत्य को जाना तब यहाँ मेरे जीवन का बहुत ही सुंदर अनुभव भी है जी जी। क्यूँकी मैं, इस इस मैं जिस परिवार के थी उस परिवार में घर से जल्दी बाहर निकल भी सकते थे तो फिर कोर्स शुरू किया अच्छा� और जिस बंदे के साथ हम जा रहे थे उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कौन अच्छा लेकिन हम कोर्स शुरू कर थे। मेरी बड़ बड़ थे। चुके थे। तो मैंने कहा तो मुझे कोर्स तो करना है अब मैं जाऊँ कैसे तो मैंने कहा अगर मैं रिक्शे से गई तो मेरे ससुर को बहुत आगे लग <laughs> तो मैंने युक्ति रखी जब मेरे ससुर जी काम पे गए तो मैंने रिक्शा को बुलाया मैं जहाँ जहां, जहां ना था उस प्लेस का नाम तक मुझे नहीं मालूम था क्योंकि जगह पे कोर्स कराया जाता है अरे बाबा क्योंकि मैं किसी के साथ जा रही थी वही रिक्शा कर लेती थी तो मैंने रिक्शे वाले को बुलाया कि भैया मुझे फना जगह जाना मैं आ, तो है मैं रास्ता आपको बताऊंगी आप मुझे पहुँचा देना तो कहते ठीक है बैठ जाइए तो मैं रिक्शे वाले ने हमको मैंने रास्ता बताया उसने हमको वहाँ पहुँचा दिया तब उतरते ही मैंने रिक्शे वाले से क्वेश्चन किया इस जगह को बोलते क्या है तब मुझे उन्होंने तब से मेरी वो यात्रा शुरू हुई लेकिन मुझे यही डर था कि लोग ये ना कहें कि देखो कहे की बहुत से चली गई हाँ। आधा डर मुझे वो लग रहा था तो क्या बाबा ज्यान, के ज्ञान में आने के बाद न मेरी कुछ शक्तियाँ बिल्कुल तो धीरे धीरे आप पक्की हो गए फिर बिल्कुल पक्के हैं <laughs> एक हफ्ते के अंदर मेरे युगल भी आ गए इस ज्ञान में अच्छा तो <laughs> उसके बाद अच्छा वो भी आ, आ, आ बहुत <laughs> तो वाले <laughs> <laughs> चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया कीर्ति जी और की ग्लोबल सबमिट में भी आप अपने परिवार वालों को लाए हैं तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप करते रहे बाबा का नाम रोशन करते थैंक यू बाबा जी जी बिल्कुल ओम oh शांति <laughs>